अमृतमाणी सिद्ध पुरुष अच्छे और बुरे के पार होते हैं नौ पहाड़ पर चढ़ने के पहले पठार पर छोटी छोटी घास और बड़े बड़े पेड़ देखकर मनुष्य सोचता है यह घास कितनी छोटी है और ये पेड़ कितने बड़े हैं परंतु जब वह पहाड़ पर चढ़कर देखता है तो उसे घास और बड़े पेड़ सब एक से दिखाई देते हैं इसी प्रकार सांसारिक दृष्टि से देखने पर छोटे बड़े का कितना भेद दिखाई पड़ता है कहां राजा और कहां भिखारी कहां माता पिता और कहां संतान परंतु ईश्वर की ओर दृष्टि पड़ते ही सब समान हो जाते हैं तब उन्हीं की सेवा परम कर्तव्य बन बैठती है नौ सौ रानी रासमणी के काली मंदिर में एक बार एक पागल सा साधु आया था एक दिन उसे कुछ खाने नहीं मिला पर उसने किसी से कुछ नहीं मांगा एक जगह एक कुत्ते को जूठी पत्तलों में से जूठन खाते देख वह उसका कान पकड़कर बोला तुम खाते हो हमको नहीं देते और उसी के साथ खाने लग गया फिर काली माता के मंदिर में जाकर उसने ऐसी अपूर्व स्तवस्ति की कि मंदिर मानो कंपित हो उठा बाद में जब वह जाने लगा तब श्री कृष्ण ने अपने भांजे हृदय को उसके साथ जाकर देखने कहा हृदय के उसके पीछे पीछे थोड़ी देर जाते ही उस साधु ने पलट कर कहा तू क्यों आ रहा है हृदय ने कहा मैं कुछ उपदेश चाहता हूँ तब साधु ने कहा जिस समय तुझे यह नाले का पानी और वह गंगा का पानी दोनों एक प्रतीत होंगे जिस समय यह शानाई की आवाज और कोलाहल की आवाज एक ही मालूम उस समय तुझे ठीक-ठीक ज्ञान लाभ होगा। कृष्ण कहा करते उस व्यक्ति की ज्ञानोन्माद अवस्था थी सिद्ध पुरुष संसार में बालकवत पिशाचवत या उन्मत्तवत विचरण किया करते हैं नौ परमहंस की अवस्था बालक जैसी होती है पाँच वर्ष के बालक की तरह उसे स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मालूम होता परंतु फिर भी संसार के सामने आदर्श रखने के लिए उसे कामनी से सावधानी बरतनी चाहिए नौ एक बार जनक राजा की सभा में एक संन्यासिनी आई उसे देख जनक ने सिर नीचा कर लिया आंखें झुका ली यद एक संयासिनी बोली हे जनक तुम्हें अब भी स्त्रियों को देख इतना भय लगता है पूर्ण ज्ञान हो जाने पर पांच साल के बच्चे का स स्वभाव हो जाता है तब यह स्त्री है और यह पुरुष इस प्रकार का भेद बुद्धि नहीं रहती नौ यद्यपि संसार में रहने वाले ज्ञानी में कुछ दाग लग सकता है परंतु उस दाग के कारण कोई हानि नहीं होती चंद्रमा में कालीमा है तो सही पर उससे उसके प्रकाश में कोई बाधा नहीं आती नौ लोहे की तलवार को पारस पत्थर का स्पर्श करवाने से वह सोने की बन जाती है उसका आकार पहले जैसा ही रह जाता है परंतु उससे फिर हिंसा के कार्य नहीं हो सकते इसी प्रकार ईश्वर के पाद पद्मों का स्पर्श कर लेने पर यद्यपि मनुष्य के आकार में कोई बदल नहीं होता तथापि उसके द्वारा फिर किसी प्रकार का दोषयुक्त काम नहीं हो सकता 966 सौ अद्वैत ज्ञान को आचल में बांधकर जो चाहो करो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा 967 एक बार भीड़ में से चलते हुए एक साधु का पैर एक दुष्ट आदमी को लग गया इस पर उस आदमी ने मारे क्रोध के आग बबूला हो उस साधु को इतनी बुरी तरह पीटा कि साधु बेहोश होकर गिर पड़ा शिष्यों के काफ़ी देर तक सेवा शुश्रूषा करने के बाद जब उसमें कुछ होश आया तब एक शिष्य ने पूछा महाराज बताइए तो भला कौन आपकी सेवा कर रहा है साधु ने कहा जिसने मुझे मारा था यथार्थ साधु को शत्रु और मित्र में भेद नहीं दिखाई देता